खादोंोपनिषद शांक भाष्या अध्यायसा ष्ठंड चित की अपेक्षा ध्यान का महत्व ध्यान वाविता ध्यातीव पृथिवी ध्यातीवांतरीक्षव दौध्यापोध्याव पर्वता ध्याव देंवन तस्मा इह मनुष्याण महतावती ध्यान पा इवै तथ येल्पाकल पिशुनाते थे ये प्रभो ध्याना वैवती ध्यान उपाश्वेती ध्यान ही चित्त से बढ़कर है पृथ्वी मनो ध्यान करती है अंतरिक्ष मनोव ध्यान करता है द्योलोक मानो ध्यान करता है जल मानो ध्यान करते हैं पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं अतः जो लोग यहाँ मनुष्यों में महत्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यान के लाभ का ही अंश पाते हैं किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलह प्रिय चुगलखोर और दूसरों के मुँह पर ही उनकी निंदा करने वाले होते हैं तथा जो सामर्थ्यवान हैं वे भी ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करने, करने वाले हैं अतः तुम ध्यान की उपासना करो सात्रोक्त देवता बने यथा योगी ध्यान वाचिता भूय ध्यान नाम शास्त्रोदेतालंबनेचलो भिन्न जातीयर रिता प्रत्यय सन एकाग्रते यु दृश्यते च्यानाम फलत कथम यथा निश्चल ध्यान भवति फललाभे एवं ध्यातीव निश्चला दृश्यते पृथ्वी ध्यातीवांतरीक्ष सनमत देवास्या दुनिया मनुष्यास देव मनुष्यादेस्व न जहती ध्यान चिंतें बढ़कर है देवता आदि शास्त्रोक्त आलंबन में विजाति वृत्तियों से अविच्छिन्न एक ही वृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है जिसे एकाग्रता ऐशा भी कहते हैं फल से भी ध्यान का महात्मा देखा ही जाता है किस प्रकार जिस प्रकार ध्यान करता हुआ योगी ध्यान का फल प्राप्त होने पर निश्चल हो जाता है इसी प्रकार पृथ्वी ध्यान करती हुई सी निश्चल दिखाई देती है तथा अंतरिक्ष ध्यान करता था जान पड़ता है इत्यादि शेष अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिए देव और मनुष्य देव मनुष्य कहे गए हैं अथवा तुल्य मनुष्य ही देव मनुष्य है तात्पर्य है कि समाधि समाधिगुणों से संपन्न पुरुष देव भाव का कभी त्याग नहीं करते यस्माद विशिष्ट ध्यान तस्मा इलोक मनुष्यनामें धनैर्विद्य गुण महता महत्व प्राप्व ध्याना महत्वहतु लभंत ध्यान पा ध्याना पादन मा ध्यान ध्यानापादन मादो ध्यानफललाभ इेत कला काचि ध्यानफल लाभकलाभंत ते तेती निश्चला इव लक्ष्य न छुद्रा इव क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट है इसलिए मनुष्यों में भी जो लोग इस श्लोक में धन विद्या अथवा गुणों के कारण महत्ता महत्व प्राप्त करते हैं अर्थात महत्व के हेतु ध्यान प्राप्त करते हैं वे ध्यानापादांश के समान है ध्यान के आपादान को नाम है पर अर्थात ध्यान के फल की प्राप्ति उसके एक अंश अवयव यानी कला से युक्त होते हैं तात्पर्य यह है कि वे मानव ध्यान फल के आंशिक लाभ से संपन्न होते हैं तथा वे निश्चल से दिखलाई देते हैं क्षुद्र पुरुषों के समान नहीं देखे जाते अथ ये पुनरल षुद्रा किंचिदी धनाहत्श देश अस् पूर्वोपरीता कलहना कलहशीला पिशनाषोदभाषको पर उपवादीन परीप्य युक्त युक्तमें वजूँ शीलम य भवन्ति और जो अल्पछुद्र अर्थात अल्पुद्रर्थ धनादीमह एक अंश को भी प्राप्त नहीं है वे उपर्युक्त मनुष्यों से विपरीत कलही कलह करने वाले पिशुन दूसरों के दोषों को प्रकट करने वाले और उपवादी जिनका दूसरों के दोषों को उनके समीप ही कहने का स्वभाव होता है ऐसे होते हैं अथ ये महत्व प्राप्ता धनादि निमित्त तेन्यान प्रति प्रभुवंती प्रभो विद्याचार्य राजेश्वरादयो ध्यानापादा इवेद्युक्ता अतो दृश्य ध्यानस्य ध्यान से महत्व फल तो और जो लोग धनादि के कारण महत्व को प्राप्त हुए हैं तथा जो दूसरे के प्रति प्रभु होते हैं प्रभु अर्थात विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं वे मानो ध्यान फल का अंश प्राप्त करने वाले हैं ऐसा ध्यानापादांश का अर्थ पहले कहा जा चुका है अतः फल से भी ध्यान का महत्व प्रतीत होता है इसलिए यह चित्त से बढ़कर है अतः तुम इसी की उपासना करो ऐसा पूर्वत अर्थ समझना चाहिए स यो ध्यानम ब्रह्मेद्युपास्ते यन से ग्र यथा कामचारो भवती यो ध्यानम ब्रह्मेद्युपास्ते स्त्री भगवो ध्याना इति ध्याना द्वाव भूयोस्थिति तन्मे भगवान प्रभु वह जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवन क्या ध्यान से भी उत्कृष्ट कुछ है सनत कुमार ध्यान से भी उत्कृष्ट है ही नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करें ये छांदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय ष्ठंड संपूर्ण